हम्म तो वहां से शुरुआत की तो पहला नाटक बिच्छू किया उसके बाद आशार का अंधा युग, फिर आशार का का फिर एक एक दिन आशार का आ, एक दिन अच्छा। नाटक तो था मैना हाँ, उसके बाद फिर हमने फिर तो जिनमें तो बाद में किया उससे पहले भी आ, में और कौन कौन से, नाटक से एक नो भी तो। 65 में किया था जब दुबे मेन रोल कर रहे थे अच्छा एक बताए इतने नाटक किए किन नाटकों में करके हमारे ख्याल से ज्यादातर नाटक सब जो वो आपने दुबे के ही साथ काम किया ज्यादातर और और किसी के साथ भी किया बाहर मैंने कुछ ऐसे दो तीन बार किया था अच्छा एक तो डॉलर डॉले के साथ किया था हमको ख्याल है कलकत्ता हाँ आप एक में आए करने के लिए हाँ। बाकी मैंने एक, एक और यहाँ के रोशन है वो भी इंग्लिश थिएटर करती थी उनके साथ एक यहीं का दीना क्या नाम था उन्होंने प्ले लिखा हुआ था इंग्लिश प्ले अच्छा। उसको कुछ अवार्ड भी मिला था अच्छा। तो उस प्ले को किया था बहुत अच्छा नहीं हुआ था अच्छा। किया था अच्छा इतने नाटक आपने इनमें से किस नाटक को और उसमें किए गए रोल को आप महत्वपूर्ण मानेंगे आपको अच्छा लगता है आनंद मिला करके वैसे तो नाटक सभी आनंदित करने वाले हुए हैं वेरी गुड क्योंकि नाटकों की जो एक चॉइस होती थी मेनलीए साहब की, की हुई तो ऑल हैव बिन गुड कुछ थोड़े तीन चार छोड़ के जो ऐसे ही ठीक है कर ली और वो भी एक चेंज के लिए अच्छे रहते हैं वरना कुछ ऐसे नाटक हैं वाकई में जिनमें बहुत मज़ा आया जैसे पगला घोड़ा अच्छा बहुत मजा आया था अच्छा आनंद होता था आ, पगला घोड़ा में कार्तिक का रोल किया था अच्छा अच्छा कार्तिक कंपाउंडर हम्म तो नाटक करते थे बहुत मजा आता था उछल उछल के करते थे अच्छा <laughs> और उससे पहले शांतता कोर्ट चालू मराठी का हिंदी में चुप कोर्ट चालू हुआ हाँ। सुलभा ने डायरेक्ट किया था अच्छा कॉम्पिटिशन में लेके गए थे नागपुर में, अच्छा। जिसमें हमें चार अवार्ड मिले थे उसके एक तो नाटक का अच्छा। नाटककार का फिर डायरेक्शन का तो हिंदी का अवार्ड मिला अच्छा। दे दे। स्टेट का था अच्छा, अच्छा। तो स्टेट कॉम्पिटिशन में क्या किसी भी भाषा में आप कर सकते हिंदी मराठी किसी भी भाषा में कर सकते नहीं उन्होंने ऐसा रखा हुआ था मराठी और हिंदी का भी गुरु हिंदी के जितने नाटक होते थे वो नागपुर में किए जाए अच्छा तो चूंकि नागपुर में हिंदी काफी प्रचलित है अच्छा तो इसलिए हिंदी का भी उन्होंने एक विभाग रखा हुआ अच्छा, अच्छा अच्छा तो वो नाटक हुआ और फिर राकेश जी के आधे अधूरे वो तो देखा हुआ वो भी <laughs> बहुत मज़े से किया और अब तक भी कर रहे हैं अभी भी करते हैं अच्छा हाँ। उसके बहुत शो किए हैं उसमें कौन कर रहा है अब सावित्री करो सुनीला सुनीला अच्छा अच्छा पहले ललिता ललिता करती थी प्र तो ललिता, तो, ललिता तो पहले शोज किए थे कुछ मैंने जब देखा था तब पर ललिता कार्यकर को बीस पच्चीस शो किए थे उनको ट्रांसफर कर दिया था मराठी में हाँ। उसके मराठी प्रोडक्शन की थी जो फिर लागू कर रहे थे मेन रोल तो हमारा हिंदी का कंटिन्यू करने के लिए तो तो बाकी के मैंने सारी जो फैमिली थी थी अपनी दे दी मराठी को <laughs> तो मैं ही एक हिंदी का रह गया अच्छा और मैंने फिर नई फैमिली बनाई नई फैमिली बनाई हाँ। तो आपको ये सुख भी जो है सो मिला हाँ एक परिवार पूरा तैयार परिवार तैयार करके बहुत बेटियां बदलती रहीं, हाँ। बेटे बदलते रहे <laughs> तो पत्नी को पकड़ के रखा सुनीला प्रधान ही रही अच्छा, अच्छा। तो हमेशा प्रधान रही अच्छा, अब आप पिछले और फिर, हाँ। अपना एवं इंद्रजीत करने का अच्छा। बहुत आनंद आया। बहुत आनंद आया अच्छा कुछर अच्छा कुछ ये, लगता था। अच्छा। तो ये कुछ प्ले है जिनको करने में एक बहुत उत्साह और एक फीलिंग होती थी कुछ कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं अच्छा हाँ। इसमें कुछ ये लगता था कि आप कुछ अपनी ओर से ऐड कर रहे हैं या डायरेक्टर जितना बताता था उतना भर ही रिप्रोड्यूस करते थे देखिए डायरेक्टर तो रियली प्रतिभा उतना ही बता सकता है जितना आपको आ, आपकी समझ देखता है आपको मूवमेंट्स बता देगा कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए और ये फीलिंग्स चाहिए ये मेरा टोटल एटीट्यूड है प्ले अब जब तक उसमें एक्टर अपनी तरफ से कुछ नहीं डालेगा तो फिर तो प्ले एक बिल्कुल एकेडमिक लेवल पे ही रह जाता है कि हाँ ये प्ले है तो भले ही आप जाके स्टेज पे देख लीजिए या खुद बैठ के किताब पढ़ लीजिए तो फिर तो खुद तो किताब पढ़ने में मजा ज्यादा आएगा हाँ, अच्छा और दूबे इसके लिए पर्याप्त छूट देते थे बिल्कुल क्या आप अपने ढंग से नहीं आप ढंग से नहीं वो ढंग भी उनका जो माइंड में रहता था कि मुझे ये चीज चाहिए हाँ। इस ढंग का मुझे करके दिखाइए अच्छा ये कंडीशन भी रहती थी कि हाँ ये तो आपको दूसरे किसी भी ढंग से नहीं करने दूंगा हाँ। ये मेरे माइंड में जो ढंग है वही सही है एंड दिस इज एन ऑर्डर तो उस ढंग से और कीजिए अब चूंकि हमें वो पूरा विश्वास था कि इनका ढंग जो है वो करेक्ट इसलिए उसको वहां हाँ, तक वो हमने तो थोड़ा सा आ, कहना पड़ेगा कि कुछ लोग बल्कि ये ये कहेंगे कि ये क्या हुआ सोचने का तरीका तो ब्लाइंड फेथ था थिएटर यूनिट के और भी एक्टर्स में इस तरह का फेथ रहा हुआ है या कहीं मैं, मैं समझता हूँ बल्कि मुझे ये सुनने में कोई भी छोड़ के हमको गया हो और उसने कभी ये कहा हो कि नहीं यार समझ ली क्या डायरेक्शन करते हैं ऐसे भी क्या ग्रेट हैं तो ये किसी के मुंह से सुना नहीं तो सुना है तो ग्रेट ही सुना है अच्छा तो जब सुपरलेटिव वर्ड यूज़ किए जाते हैं तो उसमें तो कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं होती ना कि इससे कम भी हो सकता है चलो दुबे जिस दुनिया में रह रहे हैं मैंने बंबई में वैसे हिंदुस्तान तो खैर ठीक है मगर अब तो खैर उन्होंने बहुत ही सीमित कर दिया है तो दुबे जी ग्रेट माने जाते हैं महान माने फिर भी उनको इतनी परेशानी क्यों रहती है अपने आप को धक्का देखिए तो वो वो वो वो जितनी चीजें बाहर बता देते हैं हैं हैं हैं उनसे दूसरे लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, पर जिस लेवल की सेटिस्फेक्शन खुद चाहते हैं, अपने अंदर शायद ना अटेन करने पाए अभी तक नहीं वो तो ये कहते कि मैं महान हूँ लोग मुझको मानते नहीं महान तो झगड़ा तो सारा इसी बात का हो जाता वो है वो लोगों को बोलते हुए देखते नहीं बहुत से लोग मानते तो नहीं सभी सर तो कुछ कुछ लाउड स्पीकर लगा करके कुछ उनको कुछ दिन तक सुनवा दिया जाए <laughs> नहीं, हाँ। ये तो हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है हर मनुष्य की हर जीवित क्या कहते हैं उनको हर जीव की हाँ। कि जितना मिले उससे ज्यादा तो चाहिए ही अच्छा इधर दुबे जी की बात अभी डेढ़ घंटा उनसे बातचीत करके आए और बहुत घंटे hmm. करने होंगे और उसमें uh. <laughs> बहुत बार जाँ जाँ होती ही रहेगी अच्छा बहुत ही क्रिएटिव है, है बहुत उस की है के जो चीजें हमें इजीली समझ में नहीं आएंगी जिनको शुरुआत ही समझ में नहीं आती है वो उसको मिडल से पकड़ते हैं। वो तो अपनी अपनी समझ बूझ की बात है ये भी एक टैलेंट है और गॉड गिफ्टेड ही टैलेंट हो सकता है कि किसका माइंड कैसे चलता है और मैंने अपनी होश में और अपनी समझ बूझ से जितना उनका माइंड वर्क करता हुआ देखा है तो हमें कोई ये दूसरी बात सोचने की गुंजाइश ही नहीं है इतना ही हमारे पल्ले नहीं पड़ता है तो इससे ज्यादा कोई समझ बूझ वाला होगा तो उसके साथ बैठ के तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा <laughs> तो हमारे लिए तो ग्रेट है और जितने हमारे थिएटर के लोग रहे इनके साथ संबंधित रहे हैं तो सभी मानते हैं कुछ जो नहीं मानने वाले हैं या नेगेट करने वाले होंगे वो खुद क्रिएटिव होंगे और समझते होंगे कि मैं इसको क्यों मानूं। नहीं हमको ऐसा तो नहीं लगता कि दुबे को कोई निगेट करता होगा ये अलग बात है कि कोई महान माने कोई बहुत अच्छा डायरेक्टर माने अब सवाल यह है ना कि अब आप महान हो महान तर महानतम कहाँ करो या क्या करो मगर हमें समझते हैं कि दुबे को एक बहुत अच्छा सिंसियर निष्ठावान अच्छा अच्छा श्रेष्ठ निर्देशक और अभिनेता तो सभी मानते हैं हमें नहीं पता कि कौन इसको निगेट करता होगा I don't know. नहीं वो कुछ बीच-बीच में जो जो होती है जो होंगी कहीं पे जरूर तो थोड़ी बहुत कई होती पे होती होती होती है। है। उनको बहुत से तो स्वाभाविक मान करके चलना चाहिए और राइवलरी जो करने वाले हैं उनकी खुद कितनी हैसियत है और खुद उनमें कितना दम है वो समझ के आदमी समझ जाता है कि ये इस में में में में दम नहीं है। अच्छा इधर पिछले काफी दिनों से तुम फिल्म में भी काम काम कर रहे हो। हो हो हो हो जी। और कितने साल साल साल साल गए? गए। गए। गए तो तो तो फिल्मों फिल्मों अभी हैं। क्यों? मैंने एक्चुअली करना शुरू किया हुआ की कैसा लगता है फिल्म में काम करके और फिल्म और थिएटर की एक्टिंग को तुम कैसे उसको डिफरेंशिएट करोगे तुमको ज्यादा आनंद किसमें मिलता है लास्ट क्वेश्चन का जवाब पहले दे देता हूँ कि आनंद तो थिएटर में ही मिलता है अच्छा फिल्मों का जो आनंद है वो दूसरे किस्म का एक तो इमीडिएट मिलता नहीं हाँ और उसके लिए जैसे फिक्स डिपॉजिट पॉलिसी रखी हो बाद में पैसे मिलेंगे हाँ वो हिसाब होता है कि आज, आज आप काम कर दीजिए आपको इसका श्रेय मिलेगा जाके एक साल के बाद खुशकिस्मती हाँ से अगर एक साल में पिक्चर रिलीज हो जाए तो तो और तब तक जो है वो काम करने का आनंद तो खत्म ही हो गया रहता भी है, भी चुका होता है फिर वो आनंद रिवाइव होता है बाद में सडनली याद आता है हाँ यार इसमें काम किया था तो ये तो अच्छी चल रही है अभी इसमें, और कभी कभी देख के बहुत कोफ्त होती है कि इसमें काम तो हमने अच्छा किया था ये तो बहुत बकवास बन गई और हमारा काम भी बकवास है क्योंकि वो टोटलिटी में है पिक्चर जब ठीक नहीं बने जो बहुत सी चीज़ों के ऊपर निर्भर है अब उसमें फोटोग्राफी है उसमें कैमरा एंगल्स हैं अब किस तरीके से उसको फोटोग्राफ किया गया है सीन को कैसी शेप दी गई है उसकी कटिंग कैसी की गई है एडिटिंग कैसी हुई है साउंड कैसी हुई है उसमें क्या क्या है अब वो सब चीज़ें तो हमें मालूम नहीं होती हैं शूटिंग करते हुए हम तो अपनी एक्टिंग करके आ जाते हैं और वो एक्टिंग हम उसी नशे में और उसी जोश में करते हैं जो थिएटर कर। में करें <laughs> ये ज़रूर है कि हम सीन बाई सीन करते हैं लेकिन उसमें उतना ही डालने की कोशिश करते हैं और कम इसलिए आता है कभी कभी कि वो थिएटर में तो एक चार महीने की रिहर्सल से चार हफ्ते की रिहर्सल से कैरेक्टर दिमाग में बैठा हुआ होता है कि ये है ये लाइनों में मीनिंग ये है वर्ड्स में मीनिंग ये है शब्दों के पीछे जो ये मतलब है वो फिल्मों में सामने जब लाइन् आती हैं तो उसी वक्त आपको एक्टिंग करके वो सीन पूरा करना होता है उतनी गहराई आनी पाती कभी कभी अच्छा क्या मैंने बिल्कुल इस तरह से फिल्मों में करते हैं क्या जरा सा एक सीक्वेंस ले दो डायलॉग आपको दिया ये डाय बोलना है इस तरह से देखिए जो ज्यादातर कमर्शियल फिल्में बनती हैं उनका एटीट्यूड यही होता है कि आप वहाँ पे पहुँचे सेट पे तो आपको बताया गया जी आज फला सीन करेंीन अच्छा। में दो पेज का सीन हुआ उसमें मेरे चार पाँच डायलॉग अलग, अलग अलग हुए तो सीन पढ़ आप उस वक़्त समझ जाइए कि आप क्या करना चाहते हैं टोटल जो कैरेक्टर की समझ है वो आपको मिल चुकी है बताया जा चुका है कि आप ये काम कर रहे हैं तो उसी वक्त वो सीन को प्रिपेयर करके उसके डायलॉग्स वगैरह याद करके तो उसी टाइम पे वो सुबह से शाम तक जो सीन पूरा करना है डिफरेंट एंगल से पीस बाई पीस एक सीन के आठ दस शॉट बनाए जाते हैं उसी सीन में वो शॉर्ट जगह जगह से दिए जाएंगे तो ऐसा फिल्मों का काम रहता है अब वो हमारा थिएटर का तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें एक आनंद दूसरे किस्म का आता है तो आपके जो लास्ट प्रश्न का जवाब था वो मैंने ये दिया <laughs> आनंद तो थिएटर में, में ही आता है।, है फिल्मों में आनंद बाद में मिलता है और कभी कभी वो आनंद इतना ज़्यादा मिलता है कि जो शहरत के लेवल पर होता है और फ़ैन बन जाते हैं आपके तो जो आदमी नहीं भी आपको जानता होगा या थिएटर वो फिल्म में आपको देखने के बाद आपका फैन भी हो जाएगा तो उस किस्म की जो ये क्रेविंग होती है हर ह्यूमन बीइंग की टू बी नोन वो काफ़ी सेटिस्फाई होती है तो कहीं कॉन्ट्राडिक्शन बहुत बार नहीं लगता क्योंकि तो थिएटर में तो अभी भी हिंदी थिएटर में तो बहुत ही कम लोग आते हैं फैन वाली स्थिति तो नहीं की कहनी चाहिए कि नहीं ही बन पाती है तो कैसा तुमको तो कैसा लगता है थिएटर के नहीं। बाद उस तरह की शोहरत नहीं मिलती तो कुछ उससे तकलीफ होती है नहीं थिएटर की जो शोहरत है वो बहुत पर्सनल लेवल पे होती क्योंकि थिएटर देखने वाले भी जो आते हैं वो इतने क्लोज कांटेक्ट में बैठे होते हैं देखने के लिए hmm. और नाटक ख़त्म होने के बाद फिर आके वो पर्सनली मिलते हैं hmm. वो भी अच्छा लगता है तो उनके जो इम्प्रेशन हैं वो इमिजिएटली पता लग जाते हैं एंड दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद यू ऑल दोज पीपल हु हैव कम एंड सीन योर प्ले फॉर पास टेन ईयर्स हुन योर प्ले एंड कमिंग एन एवरी टाइम उनकी एक लुक से पता लग जाता है कि हाउ मच देव लाइक माई वर्क इन द्ले और हाउ मच देव लाइक नजर को देख के ही वो अपनी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ ये काम किया हुआ व्यर्थ नहीं किया अर्थ <laughs> है इसका अर्थ है इसका अच्छा तुमने कुछ डायरेक्शन का काम भी किया कुछ एक <laughs> नाटकों में डायरेक्शन का काम मैंने किया सिर्फ एक प्ले के लिए और वो भी जुबे साहब के कहने पे कि बोई साहब आप एक प्ले डायरेक्ट कीजिए तो आपको ज़रा कुछ समझ में आएगा कि एक्टिंग क्या होती है दूसरों की प्रॉब्लम क्या होती है आप तो अपने ही सोचते हैं वो सारी रात वो सारी रात अच्छा सारी रात प्ले जो आप ही ने जिसका अनुवाद किया है वो हमने किया और अच्छी तरह हमने मज़े से उसका टाइम लगाया अच्छा सोच समझ के क्या करना है क्या नहीं करना तो गाइडेंस वगैरह हिसाब से उस लिहाज से शुरू शुरू में लेते हैं जैसे जैसे मैं पढ़ता रहा देखो तो मुझे बहुत आनंद आया अच्छा तो उसमें जो भी हावभाव लाने थे जो कुछ करना था उसको पूरा सेट किया फिर मैंने उसके बाद फिर और कोई नाटक डायरेक्ट करने की प्रेरणा नहीं मिली अच्छा नहीं हुई अच्छा जानबूझ के मैंने पैदा नहीं होने दी क्योंकि मैं बेसिकली टक्टर तो मैं उतना टाइम डायरेक्शन में जितना सर्व करूंगा और मुझे उसका कुछ उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा तो मैं सोचता हूँ वेस्ट ऑफ टाइम वो मेरे बस की जो चीज़ नहीं है जिसके आइडियाज़ फ्रेश होते हैं बहुत न्यू आइडियाज न्यू टेक्निक माइंड में आने वाली उस ढंग से मेरा माइंड काम नहीं करता शायद तो मैंने बहुत सीरियसली नहीं सोचा था आई एम हैप्पी एज एन एक्टर सीधी <laughs> आ, बात तो ये हाँ अब एक्टर होते हुए कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जो साथ, साथ में आते हैं छोटे छोटे आइडियाज होते हैं वो हम कभी अपनी डायरेक्टर हाँ। साहब को उनको ठीक लगे तो वो रखेंगे नहीं ठीक लगे तो अगर रखेंगे तो आइडिया उनका हो गया हाँ। नहीं तो हमारा कैंसिल <laughs> किया हुआ तो हमारा है ही हाँ, that is, that is हाँ। uh, दूसरे बहुत से uh, मैंने नाटक में मुख्यतः अभिनय के सिवा और क्या काम आपने कुछ और काम किया नहीं बैकस्टेज काम भी देखा हुआ है वो तो सब समझबूझ है हम कर सकते हैं कभी पर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मुझे वो बैकस्टेज का ज्यादा काम करना नहीं पड़ा क्योंकि शुरू में ही हमेशा स्टेज पर है मेन रोल्स में इन्वॉल्व रहा हूँ तो अपने हेल्पर साथ में कुछ आ जाते जिन्होंने बैक भी किया जिन्होंने बाद में एक्टिंग भी किया और ज़्यादा थिएटर की समझ आती है उन लोगों को टू ऑल फील्ड्स अच्छा आपने दुबई जी के काम के बारे में चर्चा की कुछ और डायरेक्टर्स और एक्टर्स जिनको आपने देखा यहाँ बंबई में या हिंदुस्तान में कहीं भी दे और देखा उनके काम के बारे में हु डू यू थिंक हैव डन यूज़फुल क्रिएटिव है काम तो यहाँ पे मराठी थिएटर में भी काफी हुआ है बंगाली थिएटर भी देखा है हमने यहाँ पर गुजराती थिएटर भी देखा है एक तो अपने मराठी में विजय मेहता काफी इंप्रेस किया हमने उनके काम में सुलभा ने बहुत अच्छा काम किया सुलभा के साथ तो हमने किया उसकी डायरेक्शन में मैंने अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा, शांतता तो अरविंद की डायरेक्ट की हुई थी फिल्म हाँ क्या बात कर रहे हैं आप मराठी वाली अच्छा मराठी फिल्म दुबे साहब ने डायरेक्ट किया है कलकत्ते में दोनों देखा था हम लोगों ने शांतता और वो हाँ, प्ले जो था प्ले अरविंद ने डायरेक्ट किया था प्ले जिसकी फिल्म बनी थी हाँ, हाँ, बट डायरेक्ट किया था अरविंद ने अच्छा और फिल्म, जो फिल्म बनी थी वो अच्छा, अच्छा। तो मीडियम ही डिफरेंट है ना फिल्म इज ए डिफरेंट मीडियम शांतता में फिल्म के मीडियम लिए बट वो कैमरा प्लेसिंग्स क्या सीन कहाँ से कट करके कहाँ करना है और फिल्म स्क्रिप्ट उसकी कैसे लिखनी है तो फिल्म स्क्रिप्ट उसकी डिफरेंट तरीके से लिखी गई थी अच्छा। वो नाटक की जो स्क्रिप्ट थी वो नहीं तो डुलकर साहब को कहेंगे उसकी फिल्म स्क्रिप्ट लिखवाई थी अब चूंकि वो फिल्म बन गई थी तो फिल्म को अच्छा अच्छा ध्यान आ रहा वो, वो है हाँ, हाँ, वो हाँ। अनुभवों के विंध्याचल कुछ ऐसे ही था ना नाम उस फिल्म का हाँ। लेकर के गए थे कलकत्ता वो दोनों देखे हुए थे अच्छा तो विजया का काम इंटरेस्टिंग लगा सुल Uh, परल पदम सिंह अच्छा काम करती अच्छा अच्छा और बंगाली के हमने ये नाटक देखे इनके शंभु मित्र शंभु मित्र के जितने भी नाटक मैंने देखे हैं बहुत इम्प्रेस हुआ बहुत ही एन एक्टर एंड आज डायरेक्टर बहुत मजा आया और उससे बहुत प्रेरणा मिलती है यानी जिसे शब्द कहना चाहिए प्रेरणा वाला वो सही ढंग से हो उनका काम उनका खुद का काम किया हुआ और उनके टोटल हैंडलिंग ऑफ दी देश में है। वो मिला बादल बाबू का देखा काम कुछ? बादल बाबू का मैंने काम नहीं देखा देखा ही नहीं, नहीं। अरे, अच्छा। उनके सिर्फ मैंने प्ले वो जो यहाँ पे कंपटीशन के लिए प्ले लेके आए थे एक बार पगड़ा घोड़ा तो किसका डायरेक्ट किया हुआ हाँ ने वो तो शंभू बाबू ने ही था जिस में जिसमें जिसका शंभूबाबू की लड़की काम कर रही हाँ, थी चार लड़कियों ने किया था, रो। हाँ। तो को किया हुआ था तो अच्छा, अच्छा। उनका था, का था और वो समझको फ्रेंकली बताऊ की वो प्ले मुझे इतना इम्प्रेस नहीं कर पाया नहीं किया था बिल्कुल नहीं किया हमने हिंदी में किया हुआ था और मुझे एक बाहर के व्यक्ति की दृष्टि से मैं अपने प्ले को देख सकता था जैसे हमने किया था तो हमारा फॉर्मेट और उसका बहुत ही अच्छे था। मैंने अपने प्रोडक्शन से तुलना की जाए या न भी की जाए, इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन भी यदि हम लोग देखें, तो उसमें चार लड़कियों को करने से जैसे कि आधे अधूरे में भी जिन लोगों ने वो कैरेक्टर्स चार हाँ, किया है वो किर कहीं खत्म हुआ हाँ, पहली बार दूसरे शंभु ने उसमें अंडरलाइन किया फिजिकल प्रेम के आस्पेक्ट Hmm. वो ध्यान दिया होगा तुमने तो सेट में yeah. वो युगल्स कपल्स uh -huh. थे uh -huh. और uh, कपल एक तरह hmm. से जुड़े हुए hmm. और वो बार बार लड़की उस पर हाथ फेर करके पूछती थी hmm. कि यही पगला घोड़ा है क्या hmm. यही पगला घोड़ा है या वो सातु वाला सीन लक्ष्मी के साथ जो है वो hmm. बहुत फिजिकल लेवल पर फिजिकल लेवल पे था तो, तो उसके कारण हमको लगा कि कि ये ये नाटक का मजा ही यही है कि अब है ये, ये ये मामूली सी चीज चीज इस सारी को दुबे साहब ने जिस लेवल पे लिया था, अगला करते की हाँ। वो बात ही कुछ और थी अच्छा उसमें इस एस्पेक्ट को लेके ही नहीं आया जो रिटर्न प्ले था उसी के भाव को उभारते रहे सीन में में हाँ। और एक एक ही ही लड़की लड़की के साथ मेहता ने ने किया किया था ये हम लोगों भी जो ने हमको बहुत बार लगता है की डायरेक्टर्स लोग जहाँ पर नया इंटरप्रिटेशन देने जाते हैं यदि वो बहुत अच्छी तरह से नाटक के मर्म को समझ करके और उसको प्रोजेक्ट नहीं करने चलते हैं वहाँ गड़बड़ हो जाती है हाँ। उस मर्म को समझ करके करें तब तो ये देखो वही नया नहीं वो नहीं है। वो नाटक से बढ़ के निकल जाते हैं बादल भाव के नाटकों के साथ नाटक बदल जाता है कई बार ये हुआ जैसे अब एवं इंद्रजीत में दिशांतर वालों ने जो प्रोडक्शन किया उसमें बाद में इंद्रजीत का गला वो घों कविताएं तो बात दे ही दी थी बाद में मैंने उन्होंने ये किया कि राइटर और इंद्रजीत एक ही हैं ठीक है वो तो समझ में आ ही रहा है कि राइटर का प्रॉब्लम और इंद्रजीत का इट इज क्रिएशन जो राइटर का है वो yeah. बहुत कुछ अपनी बात कह रहा है मगर एकदम वो नहीं है स्थूल रूप में mm -hmm. और वो अंत में उसका गला खोट देता है mm -hmm. और कविताएं बात दे दी है mm -hmm. तो वो अंतिम कविता इसीलिए तो इस पथ का मैं अंत नहीं पाता हूँ नहीं कहीं आश्वास की यात्रा के पूरी होने पर कोई देवलेख सम तो है पथ श्रम कोई दूर करेगा और अंत में आकर के तीर्थ यही गंतव्य यही है तो ये सारी बात ही खत्म हो जाती तो मीनिंग खत्म हो जाता है आप कहीं अधूरी बात कह करके आप छोड़ देते हो तो हमको ये लगा कि की हमको थोड़ा सा असंतोष रहा एवं की बंगला वाली ओरिजिनल प्रस्तुति देखी थी श्यामानंद की देखी दे श्याम अच्छा देखिए हमने एक नाटक में बहुत छोटी सी चेंज की थी जैसे आधे हजरे उसमें शुरू और अंत वाला हाँ। हाँ। हाँ। शुरू में जो बोलता है वही अंत में वही हमने अंत में बुलवा दिया तो अच्छा तो उस चेंज से क्या हुआ था कि उससे वो वो बात कहीं पूरे जो जो बीच में जो कुछ घटित हुआ था और शुरू का काले सूट वाला आदमी जैसे लगा पूरा नाटक एक में जुड़ गया हाँ। है वो कह रहा है अपनी बात कह रहा है और वही बात है और एंड में वही बात कह दी उससे नाटक कहीं माने था वो भी एडिशन था मगर उस एडिशन से हाँ पर वो एडिशन इसी ढंग से की गई थी कि वो अलग नहीं दिखे अलग अलग नहीं दिखे और नाटक इफेक्ट नहीं हो ना ना और और वो बात जो कह रहा था वही और बात नाटक को कुछ फायदा ही हो मान लो वो प्रूफ कर रहा है वही बात किसी कोई प्रूफ कर रहा है।, है ये ये भी माइंड में आता है कि जो नाटककार उस वक्त नहीं समझ पाया वो देखने के बाद वो खुद भी एक दृष्टि से देखेंगे हाँ ये मेरे नाटक को फिनिश कर दिया अच्छा अच्छे ढंग से तो इस तरह से वो होने से तो देखो एक नया इंटरप्रिटेशन दुनिया में हर कहीं भी नाटक अलग-अलग निर्देशक जब नाटक करते हैं तो मजा उसी का है वही प्रोडक्शन श्रेष्ठ माना जाता हाँ, है उसका एसेंस नहीं, जाना नहीं जाना तो और वो जहाँ लोग करते हैं वहाँ बहुत हो है, और बहुत बार करते uh, हैं क्योंकि नाटककार ने जो अपना नाटक लिखा है आप उसके व्यूज को प्रोजेक्ट ना करते हुए अपना शुरू करने करना तो भाई क्या जरूरत है आप अपना नाटक लिख लो ना लिख लो लिख करके कर लो तो अपना लिखना आता नहीं है उसके लिखे हुए उसको आता। नहीं है ये वो एटीट्यूड कभी भी दुबे साहब ने नहीं रखा दुबे साहब की हमेशा यही कोशिश रही है कि नाटक उसको चेंज करके इम्प्रूव किया हुआ ना दिखे तो करने का फायदा नहीं अगर चेंजेस करनी है तो उस पर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तब वो चेंजेस काम किए वरना और आधे अधूरे में भी उन्होंने जो दृष्टिकोण था वो औरत जो अपना रीजन्स देती है तो उसके बहुत स्ट्रांग रीजन कि ऐसा नहीं हुआ तो भी क्या है? तो उसने चैलेंज किया है